यह कहा गया अवकाश का विस्मरण होने पर क्या भान होता है तो कहा शब्द अवकाश अवकाश में सब चीज आनंद रूप है इसमें तो क्या प्रमाण है तो अनुभूति प्रमाण का उसको प्रतिपादन करने के लिए कहा अवकाश के विस्मरण हो जाएगा तो क्या भान होता है तो शून्य उत्तर दिया तो शून्य कहेंगे तो विघाती तो शून्य तो भान होता है तो अवकाश का अभाव विशेषण भान होता है तो विशेषण जहाँ रहेगा विशेष रूप से कोई वस्तु है भगवत प्रकृति के आयातम तो यहाँ अवकाश में सबसे आनंद का भान कैसे होता है ये प्रश्न है इसमें क्या आया इतिहास्य विशेषत्व प्रतीयम स्वरूप अभुपेयम अवकाश शून्य जो कहते हो अवकाश का अभाव हो अवकाश का विस्मरण हो गया तो अवकाश नहीं है अवकाश अभाव रूप विशेषण का विशेष रूप से तत्वमान होता है स्वरूप उसको मानना पड़ेगा साधि मऊदासी तत्क मऊदासी तत्म आनुकूल्य प्राकूल्युकूल तीन युखम सा तत्सव त अवकाश अभाव के रूप होने से वो वस्तु सदूपे औदासीन्य तत्सुख औदासीन का विषय होने से वह सुखस्व रूप आनुकूल्य प्राकूल्यन य तत्ज सुखम जिसमें अनुकूल अनुकूलत्व तो नहीं है उसमें प्रतिकूल तो नहीं है वो निजानंद है तो सुख रूप सिद्ध हुआ सदरूप भी सिद्ध हुआ क्योंकि शून्य है तो उसका विशेष कोई मानना पड़ा तो विशेष सदरूप हुआ तस्य सुख स्वरूप तो आदासीन उदासीन तत्म उदासीन होने से सुख रूप है जहाँ आनुकूल्य नहीं है वो निज है औदासीन विषयत्वाद् तसे सुख स्वरूप जो शब्द रूप है सुख तो स्वरूप भी है नुकूल सुख स्वरूपत्म अनुकूल सर्वेशा अनुकूल वेदन सुखम कहा जिसमें अनुकूलत्व रहेगा सुख होगा तो उदासन स्वरूप है अनुकूलत्व नहीं तो सुख कैसे होगा तो अनुकूल्य नहीं प्रातिकूल्य नहीं तो निजे सुख है तो। प्रतिकूल्युम सदैव उपादी आनुकूल्य प्रातिकूल्य नहीं हो तो निजानंद है उसका ही प्रतिपादन करते हैं आनुकूल्य हर्षधि सैत आनुकूल्यर्षधि प्रातिकूल्ये तो तु दुखी दया भाव निजानंद दया भाव निजानंद निज दुख न तो क्वचि निज दुख न तो क्वचि प्रातिकूल दया भाव निजान तो अनुकूल्य हर्ष भी सूल हो अनुकूल वस्तु प्राप्त हो तो अनुकूल हर्ष बुद्धि होती है प्रातिकूल्य तो होती है, है। जहाँ अनुकूल और प्रातिकूल्य नहीं दयाभा में निजी आनंद स्वरूपानंद है उदासीन अवस्था में जब दुखम कब है क्वचित नीज दुखम दोनों अभाव हो तो अनुकूल है प्रतिकूल है तो दुख कंतु निजे दुख कहीं नहीं होता है स्वरूप इसलिए आनंद रूप है यदि अनुकूल नहीं प्रतिकूल नहीं तो निजे दुख हो कभी दुख नहीं दुखे निजे रूप सिद्धि अभावत्म एवं निजे दुख स्वरूप नहीं है आनंद रूप है उदासन काल में इवन, निजानंदो निजानंदता आत्मस्वरूप सदातन तो निजानंद से सदानंद तो सदा ही आनंद रूप निजानंद सर्वदा आनंद आत्मस्वरूप सर्वदा हर्ष हो समेश हर्ष ही हो न तो शोक कभी दुख नहीं होना चाहिए तस्य तस् नित्य निजानंदता आत्मस्वरूप नित्य हे किन्दुस्को ग्रहण करने वाले मन है क्षणिक तद ग्राही मनस क्षणिका तद गृह मनो निजानंद को ग्रहण करने वाले मन क्षणिके मानसोर अप क्षणिक मन ग्राह्य सुख दुख क्षणिकजानंद नित्य है मन के ग्राह्य मन के द्वारा ग्राह्य सुख दुख क्षणिक निजानंदे स्थिरे हर्ष शोको क्षण मनस क्षणक तेर्मानस्यता निजानंदे क्षण हर्ष शोक और व्यत आनंद फिर भी उसमें हर्ष सुख क्षण से परिवर्तन होते कभी हर्ष कभी सुख कभी दुख कभी सुख है क्यों हुए मनस क्षणिक क्यूँकी मन क्षण क्या मन में वृत्ति होती तत्वृत्ति तयोर मानसता इस हर्ष शोक मानस है मानस हर्ष सुख क्षणिक निजान होने पर भी हो तो तो ये शंका हुई थी अवकाश में सदापत्र कैसे सतचिति आनंद रूप कैसे तो पहले तून्य में बेति चेत अस्तुना विभाति भान रूप कोई शून्य का भान होता है तो भान रूप सिद्ध रूप से स्वीकार कर लिया और कोई है विशेष्य, तो सब भी हो गया सत्य हो गया और उदासन होने से सुख सिद्ध हुआ सब चित्त आनंद सिद्ध हो गया दृष्टान्त सिद्ध मतम दाष्टान्तिक दाष्टान्तिक में दिखाते हैं आकाश में भी आकाशेनंद सत्ता संमते संमते वायुवादिदेह पर्यत वायुवादिदेह पर्यत वस्तु सेव्यता वस्तु विभाग्य सत्ता संमते वायुवादिदेह पर्यत वस्तु विभाग्य आकाशे आनंद जैसे निजे आनंद स्वरूप है आकाश में भी आनंद रूप है सप्ताह तो संत है सप्ताह भान सत्ता सदरूप आकाश है आकाश का भान होता है ये तो संत है इस प्रकार आकाश में भी सच्चिदानंद स्वरूप है वायुवादी देह पर्यंतम वस्तु से एवं विवाह देता हम आकाश के बाद वायु वायु के तेज जल पृथ्वी लेकर के देह पर्यत सर्वत्र सत चित आनंद अनुगत है वाक्यंश मिथ्या है जैसे आकाश में अवकाश वायु में स्पर्श आदि मिथ्या है सब चिथ आनंद रूप सर्वत्र अनुगत है सत्य है एवं निजात्मा उत्तर प्रकार जैसे निजात्मा ने आनंद सुख है सचिता आनंद है इस प्रकार आकाश में भी सर्वत्र इस प्रकार समझ है सत्ता भाने तो भवतः अभ्यपमी थे सदरूप है आकाश भान उसका होता है मानते हो अब तो नो उपादन है उसका प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है आनंद रूप नहीं मानते आनंद प्रतिपादन है क्या आकाश ऐसी प्रतिपादित शरीर गंतव्य आकाश में जो प्रतिपादन किया गया सब चीते आनंद की अनुभूति अनुभूति वायु से लेकर शरीर तक सब वस्तु नहीं ऐसे मानना है सब चीते आनंद सर्वत्र तर वाय असाधारण धन बसे असाधारण ध धर्म को दिखते वायदि का गति स्पर्श वायह प्रकाशनेकाशनी जल से द्रवता भूमे काशो वापम बायिका रूपे वायु वायम गति स्पर्श वह दाह प्रकाशने रूप है दाह और प्रकाशने दूसरे को प्रकाश करना है जल से द्रवता जल में द्रवता है भूमि है काठिन्यम कठिन स्पर्श है भूमि में यह निर्णय है कौन दा प्रकाश ने जल से भूमि असाधारण आकार असाधारण आकार ओष्यम न वोष्यतिषुष्यं विभाव्यं मनसा मनसा तद यथोचित तो असाधारण आकार जैसे प्रकार वायु जला में कहा औषधि अन्न बपुश्यपी एव विभाव्यम मनुष्य औषधि वृहि अबादी में अन्न में सर्ज में सर्ज एवं विभाव्यम चिंतन करना चाहे मनसा तत्द रूपम यथोचित जहाँ जिसका जो विशेष रूप है असाधारण आकार इसे चिंतन करना एक सचित आनंद तीन रूप सर्वत्र अनुगत है और ब्रह्म स्वरूप सत्य बाकी सब अलग अलग रूपित है माया के द्वारा एवं फलित महाजो निष्पन्न भाकते हैं कथा कथा अनेकदा विमे से सच्चिदनंदे कथा विसंवादो न कसिवादो न कस्युपे सचिद सुनाम विमेश नाम रूपत भिन्न भिन्न प्रकार अनेक अनेक प्रकार अनेक प्रकार विलक्षण नाम का शब्द वाचक शब्द है अर्थ विभिन्न प्रकार नाम विभिन्न होने पर भी एक सच्चिदानंद सद घट्टस्त पटोप्य अस्थपस्ति रसो अस्त आकाशोस्ति अस् ये सब घट पट लेखनी पुस्तक इन्हीं का तो व्यतिक्रम परिवर्तन होता है सत का अनुग, अनुगम अनुभूति सर्वत्र शब्द एक ही। घटो अस्ति कहो घटन कहो सत अस्ति एक है लट लक में अस्ति कहेंगे शत्रु प्रत्येक सत्य होता है अस्ति अस्थि सतनी सती तो सब दिन को सर्वत्र एक है उसका कोई नहीं। भेद नहीं है घट पट आदि में तो भेदरूप का भेद नहीं और सदरूप सत्य है क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता है सर्वस्त्र में सत है घट पट नहीं पट मठ नहीं मठ पुस्तक नहीं पुस्तक लेखन नहीं एक एक का व्यभिचार होने पर भी सर्ववस्त्र शि घट अस्थि घट जब कहते दो अंश है एक सद अंश एक घट अंश घटोश परिवर्तन होता है उसका व्यभिचार होता है साधन सदंश का व्यभिचार नहीं।, नहीं होता है साधन सदंश सर्वत्र है जैसे साधन सद भाती अस्थि के बाद अस्थि भाती प्रिय इस प्रकार सर्वत्र सचिदानंद समान रूप से अनुगत है एक रूप है एक सचिदानंदा तिष्ट कश्य चित इसमें किसका विरुद्ध संवाद विवाद नहीं है सौ सचिद आनंद सर्वत्र एक रूप सर्वत्र एक रूप सच्चिदानंद है वही ब्रह्म है सच्चिदानंद आनंद रूप ब्रह्म सर्वत्र नाम रूप की उपेक्षा कर दे अस्थिभाकम अस्थिभा प्रिय नाम रूप पांच है इसमें आद्यत्र ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्व नाम रूप है जगत रूप और ब्रह्म रूप क्या है अस्थिभा सर्वत्र ब्रह्म नाम रूप को छोड़ दो वाचक शब्द और रूप को छोड़ दो बाकी जो रहेगा वो सब चेत आनंद है एक रूप ही सर्वत्र है ऐसे चिंतन करें ओम नाम करे न तरी प्रत्य मान एवल नाम रूप ये कागत नाम रूप की तो प्रतिति होती है प्रत्ययमान ज्ञामान ज्ञान का विषय नाम और रूप है उनकी क्या गति होगी सर्वत्र सच्चिदानंद है नाम रूप तो दिखते है उनकी क्या गति है तो करने से उत्तर देते कल्पित तत्व तो तो में वो गति यही गति है नाम रूप कल्पित तो है कल्पित तत्व को तो प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं है नित्ते नूपे देश जन्म नाशयुते चेन्मनाशयु बुद्ध्या ब्रह्म ब्रह्मणि बुद्व समुद्रे समुद्रे नाम रूपे द्वे चते बुद्भुदाधिवत ब्रह्मणि जन्मनाशे नाम रूप दत्व रहित है कल्पित है उनका कोई तत्व नहीं वास्तव अधिष्ठाने ने सब चे आनंद कल्पित है नाम रूप कल्पित वस्तु की सत्ता तत्व तो नहीं है सदरूप नहीं है दन्मनाथ युते जटे और जन्मनाश वाले है उत्पत्तिनाश वाले उत्पत्तिनाश जिनके होते वो वास्तव नहीं है बुद्धिया ब्रह्मणी विश्वस्व समुद्र बुद्ध बुद्धा आदिवत जैसे समुद्र में बुद्ध बुद्ध बुद्ध बुद्ध आदि छोटे छोटे उत्पन्न होते नष्ट होते करोड़ों बुद्ध बुद्ध उत्पन्न नष्ट होते हैं, समुद्र से लोग कुछ ही नहीं ऐसे प्रकार ब्रह्मणी बुद्धिया विक्षस्व नाम रूपों को ऐसे देखो ब्रह्म ही सत्य है उसमें नाम रूप ऐसे दिखते हैं मिथ्या जैसे बुद्ध बुद्ध उत्पन्न नाश होने वाले ऐसे नाम रूप उनका कोई तत्व नहीं अलग ब्रह्म को चोर करके कल्पित हे तो, तो कल्पित क्योंकि जन्मनास होते हैं जन्मनाथ वाले के कल्पित ही है कलनाशिस्व तो <coughs> तरह तो सच्चिदनंदेस्चिदनंदेस्े ब्रह्मी वीक्षि पूर्णे ब्रह्मणि ब्रह्मणि पूर्णे ब्रह्मि स्वयजा नामूपे पूर्णे शनै शनि शन सच्चिदेह अस्मिन सच्चिदानंद रूपे पुण्य ब्रह्मते सच्चिद आनंद रूप परिपूर्ण ब्रह्मण्य सर्वत्र, सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर सहमेव शनि शनि नाम रूपे अवजाना जो ब्रह्म का सर्वत्र ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है ब्रह्म ही निश्चय हो जाता है तो नाम रूप मिथ्या होने से स्वयं उसको अव अवजा, अव, उसके अवज्ञा करता अवजाना थी निराकरण करता है अवज्ञा करता है मिथ्या है उसमें अभिमान आग्रह नहीं रहता है धीरे धीरे नाम रूप में आग्रह नहीं रहता है तो। नाम रूप कल्पित है और नाम रूप की उपेक्षा अवज्ञा करनी चाहिए सत्य वस्तु का ज्ञान दृढ़ होने के लिए असत्य वस्तु में आग्रह छोड़ना पड़ेगा असत्य वस्तु में आग्रह बन करके असत्य वस्तु की इच्छा बन कर रखे सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन जैसे श्रवण मनोन है साधन इस प्रकार मिथ्या वस्तु को समझ करके उसकी अवज्ञा इच्छा का त्याग करना है ये वे के साधन है मिथ्या वस्तु समझ लिया नाम रूप समझने के बाद ही उसके पीछे दौड़ा तो ब्रह्म ज्ञान हो होगा सत्य वस्तु को प्राप्त करना है मिथ्या है समझ लिया इस तरफ पूर्व है इधर पश्चिम है हमको पूर्व को प्राप्त करना है तो पश्चिम के ऊपर दौड़ने से प्राप्त होगा पूर्व पश्चिम को क्या पीछे करना पड़ेगा नाम रूप है मिथ्या सच्चिदानंद ब्रह्म है सच्चिदानंद ब्रह्म प्राप्त करना है साक्षात्कार करना है तो नाम रूप की उपेक्षा करनी है नाम रूप में सत्य तो बुद्धि उसकी प्राप्त करने की चाह उसके पीछे सारा जीवन भर लग गया कोई उसको छोड़कर दूसरा कौन पशु सब समझने के बाद भी नाम रूप में था नाम रूप में मिथ्या कह करेगी सारा जीवन भर उसी के पीछे दौड़ा बहुत प्रवचन करने वाले नाम रूप मिथ्या तो कहते हैं सारा जीवन भर उसी के पीछे दौड़ते है यही समझना चाहिए वो तो विवेक इसको नहीं कहा जाएगा ये कहा गया, गया है ब्रह्म ज्ञान दाढ़ाढ़ कर्तव्य ब्रह्म ज्ञान दाढ़्य दृढ़ ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कैसे होगा द्वित अवज्ञा पूर्वक द्वैत की अवज्ञा द्वैत वस्तु में आस्था नहीं करनी मिथ्याय करना ही अवज्ञा यह अवज्ञा नहीं कि दूसरे की अवज्ञा अवमानना करे गाली नहीं। दे तो, तो निश्चय करके उसके परवाह नहीं कोई है जो मिल गया मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला कोई कुछ कहा तो कह दिया तो कह दिया हो गया कोई जरूरत नहीं नाम रूप मिथ्या है उसकी उपेक्षा कर दे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं सचीत आनंद देखे जहाँ कहाँ देखे कोई सब् कुछ कहता है देखो उसमें भी सच्चे से आनंद रूपे उसको देखो बाकी जो कहता है नाम रूप को छोड़ो तो राग द्वेष रहित तो तभी होगा सर्वत्र नाम रूपी की उपेक्षा करे तो ब्रह्म ज्ञान दृढ़ करने के लिए द्वित अवज्ञा पूर्वक है श्रवण आदिपत जैसे श्रवण मनन निधि का आसन ब्रह्म ज्ञान का साधन है्वीत अवज्ञापी कर्तव्य साधु करना है द्वैत की अवज्ञा द्वैत में आग्रह नहीं मिथ्या करके केवल शब्द से कहने का नहीं विचार करके द्वेत मिथ्या करके उसमें आग्रह छोड़े उसके पीछे दौड़े नहीं उसकी उपेक्षा कर दे जो प्रार्ध में इतने ही मिलेगा का नहीं काम नहीं होगा झूठ ही समझ करके सारा जीवन उसी में क्यों समझने के बाद भी उसके पीछे दौड़ना दौड़ने पर अधिक मिलेगा जितने प्रार्ध में है ये पक्का करें। आपके प्रार्थ कर्म में जितने कम नहीं होगा अधिक नहीं होगा कोई जितने दौड़े अधिक हो जाएगा और यदि सपरध में है तो सब कुछ आपको बैठे बैठे प्राप्त होगा और प्रारध नहीं दौड़े भटकने पर भी कुछ नहीं होगा बहुत लोग दौड़ दौड़ कर भटक करे फिर का कुछ नहीं होता है और जिनको प्राप्त होने गलत प्राप्त होता है अच्छा चलो नाम रूप बहुत प्राप्त हो गया तो क्या अधिक हो गया किसके प्रार्थे में नाम रूप अधिक प्राप्त हो गया हो गया तो हो गया जीवन चरितार्थ हो गया सफल हो गया इसलिए वो प्राप्त हो जाए तो कोई अच्छी बात नहीं समझना अधिक मिल गया तो नाम ख्यादि जो मुख्य अध्येय उसको प्राप्त करने के लिए व्यवस्था आस्था त्याग करना अवज्ञा राग जैसे त्याग करना ये साधन है दृढ़ता के लिए वदावत यीक्षते तत्ते तजे तीषण इतने जितने देते तो ताद ताद इचन, इचन, जितने अवज्ञा है द्वेत के अवज्ञा है मिथ्या तो विचार करे द्वेत में अनादर करे ताबत ताबत तब ईक्षण तस्वीर दर्शन जितने द्वेत में अनादर अवज्ञा करे उसमें छोड़ दे अभिमान इच्छा वासना त्याग करे इतने इतने तद तस्से क्षण ज्ञान होगा क्योंकि सत्य और मिथ्या है मिथ्या को छोड़े तो सत्य ज्ञान होगा अंधकार को छोड़े तो प्रकाश को प्राप्त करना प्रकाश को प्राप्त करना है तो अंधकार को लेकर चलना अंधकार छोड़ना है तो उसको प्राप्त करना है सत्य को तो मिथ्या को छोड़ना जितने जितने को छोड़े इतने सत्य को प्राप्त करेगा यावध याव तथा तो जितने जितने ब्रह्म का ज्ञान होता है इतने इतने नाम रूप का त्याग करता है नाम रूप जो त्याग नहीं करेगा उसके पीछे दौड़ता है तो कारण है ब्रह्म का चिंतन ज्ञान नहीं होता है जितने जितने ब्रह्म यावध यावध विक्षते तथ तथ ब्रह्म विक्षते ज्ञाए से ब्रह्म का निश्चय जितने जितने होगा इतने इतने नाम रूपों को त्याग करेगा दोनों परस्पर है नाम रूपों को त्याग करे तो ब्रह्म का निश्चय होगा जितने जितने ब्रह्म निश्चय होगा इतने इतने नाम रूपों को त्याग करेगा ऐसे चलाते रहे नाम रूप त्याग को पूरा करना ब्रह्म में स्थित होना उभयाभ्यासल श्रवण मनन निधिध्या करना अद्वैत तो अभिया अद्वैत तो अभिज्ञा करें अब्रम्ह का दर्शन श्रवण मनन के द्वारा तद्यास नद्या सुस्थिता जीवन भवेन्क्तो व पुरास्तु य विद्यायाम तद अभ्यास नभ्यास करें नाम रूप की उपेक्षा करें वेत की अभिज्ञान करें श्रवण मनन के द्वारा ब्रह्म चिंतन करें विद्यायाम सुस्थितायां विद्या सुस्थित दृढ़ हो जाती है तो सम्यक स्थित होने पर अयम तमान जीवन एवं मुक्त हो पुरुष जीते जी मुक्त हो जाता है बपुर अस्तु यथा तथा शरीर जैसे कैसे रहे प्रार्थिक हिंसा रहेगा उसके लिए कोई चिंता नहीं अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है आनंद रूप से रहे जीवन मुक्त जीते जी मुक्त हो गया और शरीर अपने प्रार्थिक जब तो शरीर प्रार्धे तब रहेगा जब समाप्त होने असमाप्त होगा सारा ब्रह्मांड में व्यापक रूप में हुई तो निश्चय करने पर एक शरीर के लिए सूचना सारा शरीर आपके अंदर बाहर बराबर आप ही सब के अंदर बाहर हो सारा शरीर के अंदर और सबके बाहर आप हो तो एक शर्र किसी शर में हम बुद्धि करे उसके लिए क्यों सजना भरपूर तु यथा जैसे बुद्ध बुद्ध में दिखता है ऐसे भी कुछ दिखता है तो दिखने दो अपने स्वर को ब्रह्म स्वरूप को ऐसे मुक्त होकर के बस आनंद रूप से रहना चाहिए ऐसे विचार अभ्यास करके दृढ़ होने पर हो श्लोक आया था ब्रह्मा का स्वरूप अभी कहते सचिंतन तत्कन सतिता मोन्य तत्वन मोन्यंत ब्रह्माभ्यादुर्बुर्बुन एदा एदा ये ब्रह्माभ्यास हे ब्रह्म का अभ्यास बार बार अभ्यास कैसे करना तत् चिंतन ब्रह्म सच्चे ऐसी आनंद रूप है, है उसका चिंतन बार बार करना ये अभ्यासे है तत्कथन जब कहीं होता है तो उसको कथन कथन है वही करना अन्य तत्पोधन परस्पर उसको बताना उसकी शंका प्रश्न उत्तर करके उसका ही विचार करना ये तदे का पर्व किसी प्रकार उसमें ही पर होकर के रहे निरंतर वही ब्रह्माभ्यास इसको बुधा विद्वान लोगो जानते हैं इसको कहते ब्रह्माभ्यास अभी शंका तो से चल रहा है द्वेत भान होता है अनादिकालम आरभ्य प्रतिभा स्वेत से द्वेत भान होता ही अनादिकाल से ये सृष्टि उसके पहले भी सृष्टि उसके पहले तले के पहले सृष्टि अनादिकाल से चल रहा है और ज्ञानाभ्यास अभी कभी करेगा कादाचित कहे अनादिकाल से तो ज्ञानाभ्यास नहीं किया कादाचित के न ज्ञानाभ्यास है न कथ निवृति अनादिकाल से प्रतिभाष होता है द्वेत उसके निवृत्ति कैसे हो जाएगी कादरचित के ज्ञान भाष से ऐसा शंका कंण से उत्तर देते दीर्घ काल नैरंतरी सत्कार से भी तेनास निवृत्त वो दीर्घ काल करना श्रद्धा पूर्वक सत्कार सेवी तेना से निवृत्त होता ही द्वेत दीर्घ काल आदर निरंतर सत्कार से भी गुरु दीर्घ काल कर निरंतर निरंतर करे महीना दो महीना करे छोड़ दे नहीं दीर्घ काल अब दीर्घ काल करे दिन में आधा घंटा एक घंटा बाकी सारे प्रपंच दीर्घ काल और निरंतर लगातार वही सोचे अब कुछ दिन बैठा कुछ नहीं हुआ तब छोड़ो इसमें क्या मिलेगा तो किसकी हानि है किसका ब्रह्म का बिगड़ जाएगा ना संसार की हानि हो जाएगी अपनी हानि और कोई अलग साधन नहीं दीर्घ काल निरंतर सत्कार उपयोग अभ्यास करे उसको प्राप्त करना है दृढ़ निश्चय करे इसको प्राप्त करना है साक्षात्कार करना है इसी जन्म ही करना है शीघ्र शीघ्र ही करना है निश्चय मनुष्य कर सकता है मैं प्राप्त करूँ करूंगा इसी जन्म जरूर करूंगा ऐसे करके लगना पड़ता है लगे कितने दिन लगना पड़ेगा प्राप्त होने तक जब तक प्राप्त होने तक ही लगना उसमें कोई दिन हिसाब नहीं है दृढ़ निश्चय कर लग जाए तो जल्दी प्राप्त हो सकता है और निश्चय करेगी बारह वर्ष लगेंगे कोई कोई ऐसा 12 वर्ष या दो वर्ष चार वर्ष हम लगेंगे 12 वर्ष निश्चय करें तो 12 वर्ष के लिए आगे 12 वर्ष पूरा होने के बाद क्या करेंगे अभी से संकल्प चलेगा ये भगवान को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष में ठीका देकर के बारह वर्ष में हम प्राप्त करेंगे ऐसा कभी नहीं कोई 12 वर्ष कोई दो वर्ष कोई चार वर्ष ऐसा कुछ नहीं है वही प्राप्त करना ही है प्राप्त होने तक लगना है कितना समय कोई निश्चय है नहीं बारह वर्ष क्यों आगे क्या फिर करना है तो जब 12 वर्ष निश्चय करे तो पहले से निश्चय करेंगे 12 वर्ष हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे ऐसा हिसाब चलेगा तो 12 वर्ष तक यही चलता है आगे क्या करेंगे आगे क्या करेंगे गिनती करेंगे कब 12 वर्ष ऊपर होगा उसके बाद क्या करेंगे यही होता है वो प्राप्त नहीं होता है पूरा उसको प्राप्त ही करना है प्राप्त हो जाने के बाद भरपूर अस्तु यथातथा सर्व जैसे हो जो निंदा स्तुति सुख दुख प्रारोधिक अनुसार मिलेगा उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो अपने प्राप्त करना वही करना है और कुछ नहीं करना संसार मिथ्या है तो संसार में क्या करना है संसार को सुधार समाज को सुधार कल्याण ये सोचे अपन नया स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते हैं संसार का स्वरूप तो संसार ही है संसार रहेगा भगवान ऐसा अनाजिकाल से चल रहा है भगवान आकर के अवतार लेकर के जाते हैं कुछ कुछ को बहुत कसों को समारे चले गए जैसे के चलेगा चलता रहेगा उसको सुधार करने के लिए कोई लगे सारा जीवन अपने जीवन को समाप्त कर देगा अनाधिकार कितने जन्म मरण चलेगा ये भी जन्म समाप्त हो जाएगा संसार के क्या सुधार कौन करेगा उसके लिए नहीं सोच करके अपना प्राप्त करने के लिए जीवन को सार्थक करने के लिए वो चिंतन करना चाहिए दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो करेंगे तो निवृत्त होगा इसके लिए लगना पड़ता है दृढ़ निश्चय करके और टिटी हुआ था वो पक्षी समुद्र सुखाने के लिए दृढ़ निश्चय गया तब उसमें सफल हो गया ऐसे निश्चय करना पड़ता oh. है